इसके बाद विक्रांत ने भी अपनी जेब से फोन निकालकर अतुल को वीडियो कॉल कर दी दरअसल वो अतुल के आगे अपनी इमेज बनाना चाहता था अतुल भी विक्रांत को इतने बड़े अधिकारी के साथ बैठकर लंच करते देख सन्न रह गया अभी तक उसकी नजरों में विक्रांत की इमेज किसी भगवान से कम नहीं थी अतुल ने भी अपनी भरपूर तारीफ करते हुए रोहित को सारी कहानी बता डाली एस एस साहब ने अतुल को उसके काम के लिए बधाई दी और फिर उसे आगे भी ऐसे काम करते रहने के लिए प्रेरित किया एसएसपी साहब से अपनी तारीफ सुनकर अतुल धन्य हो गया वो वीडियो कॉल पर ही रोनित को सैल्यूट करने लग गया साथ ही उसने ये वादा भी किया कि वो आगे और भी मेहनत से काम करता रहेगा इसी समय वहाँ जिया भी पहुँच गई उसके पास हॉस्पिटल से कोई इमरजेंसी कॉल आ गई थी इस वजह से उसे ओवर टाइम करना पड़ गया था इसीलिए वो यहाँ भी टाइम ऐसी नहीं आ पाई थी जिया के आ जाने के बाद उसने भी विक्रांत और रोनित को खाने में ज्वाइन कर लिया उसने अपनी फेवरेट पाव भाजी भी ऑर्डर की इसके बाद वो तीनों बैठकर बातें करते रहे चूँकि रोनित और जिया एक ही इलाके से थे तो उनके पास बातें करने को बहुत कुछ था वैसे रोनित की उम्र जिया से 12 साल अधिक थी फिर भी दोनों के बीच खूब बातें हो रही थी बीच बीच में विक्रांत भी अपनी बेतों की बातों से हसी का माहौल मना रहा था वैसे आज विक्रांत को जो कोडवर्ड मिला था उसका कुछ न कुछ मतलब तो जरूर था अभी ये तीनों बैठकर बातें कर रहे थे की अचानक ऐसी रेस्टोरेंट के भीतर कुल नौ दस लोग धड़ धड़ाते हुए घुस गए इसमें कुछ लड़कियां भी शामिल थी सभी ने गले में चैन और ब्लेस्टरेट वगैरह भी पहना हुआ था कुछ की बॉडी पर तो काफी टैटू भी बने हुए थे ये सभी अंदर घुसते ही सामान इधर उधर फेंकने लगे कुछ तो जाकर कस्टमर के बगल में बैठकर उनकी प्लेट से उठाकर खाने लगे कुछ ने तो यहाँ अंदर थूकना भी शुरू कर दिया पल भर में ही रेस्टोरेंट के भीतर भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया सारे कस्टमर उठकर यहाँ ऐसी भागने लगे उन गुंडो में से एक आकर विक्रांत के भी सामने बैठ गया उन तीनों के सामने बैठे आदमी ने विक्रांत की जोर जोर से गाना गा रहे थे वैसे इनका काम करने का तरीका बड़ा अनोखा है कोई वायलेंस नहीं बस शांति से लोगों को परेशान करते है यार ये तो बड़ा सही तरीका है ऐसे तो मैंने पहले कभी काम नहीं किया इसमें कोई शक नहीं था कि ये सभी गुंडे उस बिल्डर के आदमी थे जो कि इस रेस्टोरेंट पर कब्जा करना चाहता है विक्रांत इस तरह के लोगों से काफी परिचित था वो पहले भी ऐसे लोगों का कई बार सामना कर चुका था दरअसल ये लोग रेस्टोरेंट के मालिक को परेशान करने का काफी अलग तरीका लेकर आए थे ये शॉप में घुस कोई तोड़फोड़ नहीं करते थे और न ही किसी के साथ जबरदस्ती की मारपीट करते थे ये बस शॉप के भीतर घुसकर कस्टमर के साथ अजीब बिहेवियर करने लगते थे जैसे उनकी थाली में जाकर खाने लगते या फिर किसी फैमिली के बीचोंबीच जाकर बैठ जाते या आपस में खूब जोर जोर से हंसकर बातें करने लग जाते कुल मिलाकर रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल खराब करके रख देते फिर मजबूरन लोगों को यहाँ से उठकर भागना पड़ता था अब इस पर कोई ढंग का लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता था अगर रेस्टोरेंट का मालिक पुलिस को कॉल करके बुलाता भी था तो भी वो आकर कुछ नहीं कर सकते थे ऐसी छोटी मोटी बचकानी हरकतों का कोई क्या ही केस बनाएगा आज भी वैसा ही हुआ जैसा सभी ने एक्सपेक्ट किया था और जो वो गुंडे चाहते भी थे एक एक करके सारे कस्टमर यहाँ से निकल गए पल भर में ही सारा रेस्टोरेंट खाली हो गया सिर्फ विक्रांत की टेबल ही भरी हुई थी इस वक्त रेस्टोरेंट में से सारे कस्टमर निकलकर जा चुके थे कुछ ने थोड़ा बहुत खाना खा लिया था तो कुछ आधा अधूरा छोड़ ही भाग गए कुछ कस्टमर तो रेस्टोरेंट के मालिक से पैसे वापस मांगने के लिए भी चले गए रेस्टोरेंट के मालिक के लिए ये सब आम हो चुका था आए दिन उनके साथ ये सब होता रहता था पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका था लेकिन विक्रांत मस्त होकर अपना खाना खा रहा था मानो कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं रेस्टोरेंट का मालिक भी लोगों के पैसे वापस करने के बाद यहाँ विक्रांत की टेबल के पास आकर खड़ा हो गया वो एसएसपी रोनित की तरफ दीनता से भरी नजरों से देखने लगा इस वक्त रोनित को उसकी नजरे पढ़कर सिर्फ दो ही बातें समझ में आ रही थी एक या तो ये कहना चाह रहे है की जब सब लोग चले गए तो फिर आप लोग अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए आप लोग भी जाइए। मैं तो रोज ही ये सब देखता हूँ ही मेरी मदद करने की बात की थी ना। तो अब शांत कुछ कीजिए रोहित तुरंत ही रेस्टोरेंट के मालिक की बात समझ गया उसने विक्रांत का हाथ पकड़ कर बुलाते हुए कहा विक्रांत विक्रांत क्या कर रहे हो तुम सुनो लेकिन विक्रांत इस वक्त खाने में मशगूल था वो बिना अपनी नजरें ऊपर उठाए ही रोनित को हाथ से इशारा करके पूछने लगा अब तक उन गुंडों के ग्रुप में से एक लड़की आकर विक्रांत के बगल में बैठ चुकी थी थे रखा था देखने में भी वो काफी अजीब सी लग रही थी उसे देखकर जिया डर के मारे विक्रांत की तरफ सरक गई विक्रांत क्या कर रहे हो तुम देख रहे हो या नहीं कुछ अभी हमारी क्या बात हुई थी जल्दी करो कुछ रोनित ने विकांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत ने पानी का गिलास उठाकर गट गट के पानी पिया और फिर डकार मारते हुए बोला अरे आप पुलिस को फोन कर दीजिए ना अभी पांच मिनट में चार गाड़ी भरकर आएंगी इन सभी को उठा ले जाएंगी प्रॉब्लम क्या है तो रोनित ने विक्रांत के शर्ट का कॉलर पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया और फिर धीमी आवाज ऐसी उसे कहने लगे विक्रांत प्रॉब्लम क्या है ये सब मैं तुम्हे बता चुका हूँ अगर ये सब नॉर्मल पुलिस ऐसी हो जाता तो भला ही तुम्हें क्यों बुलाता मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने कई बार पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस आकर इसी बेचारे को वार्निंग देकर चली जाती है अगर ये केस बिल्कुल नॉर्मल होता तो भला मैं तुम्हें क्यों बुलाता है बिल्डर से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और बी के ऑफिसर सब मिले हुए है सभी इस बेचारे को परेशान कर रहे है वो सब इस रेस्टोरेंट को बंद करवाने में लगे हुए और अगर अब हमने भी कुछ नहीं किया तो समझ लो कि ये रेस्टोरेंट बंद ही हो जाएगा इस बेचारे की मदद और कोई नहीं करेगा और अगर इन लोगों को अभी नहीं रोका गया तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी आज ये इसे परेशान कर रहे हैं, कल कोई और दुकान वाला इनका शिकार होगा और फिर परसों कोई और देखो विक्रांत इस बेचारे का चेहरा देखो तुम्हें नहीं लगता की इसके साथ गलत हो रहा है इसके चेहरे से मास नहीं झलकती तुम्हे इसके चेहरे के पीछे का दर्द और भय नहीं दिखाई दे रहा सोचो विक्रांत अगर हमने आज इसकी मदद नहीं की तो भला बेचारे का क्या होगा और अगर हम गरीबों असहाय की मदद नहीं कर सकते तो फिर पुलिस की वर्दी हम तो न्याय के लिए काम करते हैं ना तो फिर अपनी आंखों के सामने आया अन्याय होता देखकर क्या तुम चैन की नींद सो सकते हो रोहित के इस भावपूर्ण भाषण ने विक्रांत का दिल भर दिया विक्रांत के भीतर जोश का संचार होने लगा उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा सर सर आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया अब आप चिंता मत कीजिए मैं इन सब से अपने स्टाइल में निपटूंगा अपने स्टाइल में मतलब रोनित सोच में पड़ गया एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसने विक्रांत को इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर कोई गलती कर दी है विक्रांत सिर्फ एक आदमी है ये कब क्या कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है विक्रांत कुछ भी करने से पहले ये मत भूलना की हम पुलिस वाले और वो लोग अभी तक कुछ भी इलीगल काम नहीं कर रहे सो तुम कोई एक्शन नहीं ले सकते रोनित ने घबराते हुए विक्रांत को समझा विक्रांत ने रोहित की तरफ इशारा करते हुए कहा मैंने आपसे कहा ना कि मैं इन लोगों से अपने स्टाइल में निपटूंगा आप चिंता मत कीजिए आप बस हायर लेवल के केस संभालिए ऐसे छोटे मोटे केसेस के लिए मुझ पर छोड़ दीजिए मैंने भी ये वर्दी पहनते समय कसम खाई थी कि भारत मां और इसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठीक है ठीक है विक्रांत रोहित ने विक्रांत को जज्बाते होते देख रोकते हुए कहा ठीक है बस आप आराम से बैठ जाइए मैं इन लोगों से निपट लेता हूँ ये सब अभी बच्चे हैं, इनका अभी अपने असली बाप से पाला नहीं पड़ा है रोनित विक्रांत की तरफ अजीब नजरों से देखने लग गया वो जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था कि आखिर विक्रांत किस तरह से इन लोगों को सबक सिखाने की सोच रहा है